स्वामी विज्ञानानंद प्रत्यक्ष दर्शियों के संस्मरण स्वयं आकर आपने दर्शन दिए बारिन घोष मेरे पिताजी श्री सुधीर चंद्र घोष ने बड़े आश्चर्यजनक तरीके से पूज्य विज्ञानानंद जी की कृपा प्राप्त की थी साधारणतः शिष्य गुरु को खोजते फिरते हैं लेकिन यहाँ गुरु शिष्य को पाने के लिए व्यग्र हुए थे श्री ठाकुर के शिष्य कई बार श्री ठाकुर से किसे दीक्षा देनी है इस विषय में निर्देश प्राप्त करते थे सुना है पिताजी के संबंध में महाराज जी को स्वप्न में ठाकुर से निर्देश संभवतः उन्नीस में मिला था महाराज जी की अनुसार पूज्य सैलन महाराज ने कोलकाता में कोलकाता के एक भक्त श्री धीरेंद्रनाथ घोष को पिताजी का नाम बताते हुए एक पत्र लिखा और सूचित किया कि वे पिताजी को खोजें और बताएँ कि महाराज जी कोलकाता जाकर उनको दीक्षा देंगे इसके पहले महाराज जी पिताजी को नहीं पहचानते थे इसे ही कहते हैं अयाचित कृपा श्री हिरेंद्रनाथ घोष का पिताजी से परिचय था उन्होंने यथा समय उन्हें सब बातें बताकर दीक्षा के लिए तैयार होने को कहा पिताजी आनंद से भरपूर हो गए वे दीर्घकाल से ठाकुर के भक्त थे तथा तो इसके पूर्व उन्होंने कलखल में पूज्य कल्याणानंद जी के पूज कुछ काल बिताया था जिसमें उन्हें बहुत आनंद आया था बाद में कोलकाता आकर किसी दूसरे साधक के चक्कर में पड़ गए जिससे उनका मन अशांत और अस्थिर हो गया ऐसी स्थिति में यह नए जीवन की सूचना थी भगवान भक्त की रक्षा करते हैं यह घटना इसका भी प्रमाण है दीक्षा के बाद पिताजी ने यथासाध्य गुरु सेवा की और निष्ठा के साथ गुरु के वाक्यों का पालन किया महाराज पिता जी पिताजी को विशेष स्नेह करते थे पिताजी के आग्रह पर उन्होंने हमारे घर में चरण धूली प्रदान की थी और हमारे घर भोजन भी किया था उन्होंने हम में से अनेक को दीक्षा दान करके आश्रय भी दिया था माँ दीदी मेरी पत्नी मुझे और यहाँ तक कि दीदी की पाँच वर्ष की कन्या को भी अपनी गोद में बिठाकर कर दीक्षा दी थी महाराज जी के बेलूर मठ आने पर पिताजी यथासंभव उनके निकट रहते थे हमारी एक थिएटर कार थी हमारा परम सौभाग्य है कि बीच बीच में उसका व्यवहार उनकी सेवा में होता था कोई आवश्यकता होने पर महाराज पिता जी पिताजी को कहते थे एक बार महाराज जी को श्री ठाकुर और श्री माँ की हाथी दाँत की मूर्ति की इच्छा हुई उन्होंने तत्काल इलाहाबाद से पिताजी को तार से सूचना दी कि ऐसी हाथी दाँत की मूर्तियाँ बनाकर उन्हें भेजें पिताजी ने तत्काल ऑर्डर दिया मूर्तियाँ के बनने पर पिताजी को बहुत अच्छी नहीं लगी उन्हें वस्तुता यह भय था कि कहीं महाराज जी को पसंद ना हो कारीगर को दो नई मूर्तियाँ बनाने को कहा गया इधर महाराज जी अधीर हो उठे उनका तो बाल स्वभाव था पुनः एक तार आया हाथी दांत की मूर्तियों का क्या हुआ पिताजी ने और देर किए बिना दोनों मूर्तियाँ पैक करके भेज दीं और देरी का कारण भी बता दिया यथा समय महाराज जी ने पार्सल प्राप्ति की सूचना देते हुए पत्र लिखा उसमें उन्होंने लिखा मूर्ति अति उत्तम आप इतने भयभीत क्यों हो रहे थे वे आशुतोष थे इसीलिए बाहुल्य प्रसन्न नहीं करते थे एक बार उन्होंने पिताजी से पाँच रुपये भेजने को कहा वह पत्र पाकर पिताजी ने पचास रुपये का मनी भेज दिया कुछ दिन बाद पिताजी के नाम महाराज जी के द्वारा भेजा गया 45 रुपये का मनी ऑर्डर आया बाद में उन्होंने पिताजी को लिखा मैंने आपको 5 रुपये भेजने को लिखा था आपने 50 रुपये क्यों भेजे 5 रुपये रखकर बाकी लौटा रहा हूं। इसके लिए आप दुखी मत होना मैं जो आवश्यक होता है वही आपको कहता हूं। आवश्यकता से अधिक न देवें इस घटना से मुझे एक सबक मिला मुझ भी मुझ पर भी महाराज जी की कृपा थी पर उस समय मैं नहीं समझता था प्रथम दिन उनका दर्शन करते समय महाराज जी ने करुण दृष्टि से मुझे देखा और कहा था बहुत दिन के परिचित लगते हो उनका क्या अर्थ था मैं नहीं जानता पिताजी की दीक्षा के बाद मुझे भी दीक्षा देना चाहते थे किंतु मैंने रुचि नहीं दिखाई दीक्षा लेने के लिए मन अभी भी तैयार नहीं है मेरे मुंह से यह सुनकर वे केवल थोड़े हंस दिए थे मेरी माँ दीदी पत्नी यहाँ तक कि छोटी बहन की दीक्षा भी मेरे पहले हुई मैंने बहुत दिनों तक दीक्षा भले ही न ली हो पर महाराज जी के पवित्र सानिध्य की ओर प्रारंभ से ही मेरा अत्यंत आकर्षण था सीधी भाषा में कहें तो वे मुझे बहुत अच्छे लगते थे उनकी आश्चर्यजनक दृष्टि अंतर्भेदी प्रतीत होती थी पिताजी के साथ में बेलूर मठ जाने पर महाराज जी के पास बैठा रहता था कभी कभी वे मुझसे कुछ सेवा करवा लेते थे बेलूर से कहीं जाना हो तो वे हमारी थिएटर कार में जाते थे और मैं उसे चलाता था महाराज जी मेरी ड्राइविंग की प्रशंसा करते थे कहते बरेन मुझे वे इस नाम से पुकारते थे खूब अच्छा चलाता है अधिकांश समय मोटर में बैठने के पहले यह नहीं बताते थे कि कहाँ जाना है कुछ दूर जाने पर किसी मोड़ पर दाहिने या बाएँ किधर जाना है कह देते थे बीच बीच में कॉलेज स्ट्रीट जाते थे महाराज जी को पुस्तकें खरीदने और फाउंटेन पेन संग्रह करने का शौक था सुना है रामायण का अनुवाद करते समय उनके सामने बहुत से सभी स्याही भरे पेन रहते थे एक बार बेरकपुर ट्रंक रोड से महाराज जी को ले जा रहा था बेलघरिया के पास कार को थोड़ा घुमाकर उस स्थान में अंदर ले जाने को कहा एक स्थान पर न जाने क्या देख कर बोले नहीं यहाँ कुछ नहीं है क्या नहीं है यह पूछने पर उन्होंने कुछ नहीं बताया बाद में सुना वे अपने पूर्वाश्रम के वास स्थान को देखने आए थे जिस मकान का उपयोग किया था जिसमें रहे थे वह अब नहीं था पर इन सबके साथ एक मूल्यवान स्मृति चिन्ह है उस कार में चरण स्थापन के लिए एक पायदान अलग से रखा जाता था मैंने उसे यत्नपूर्वक रखा है वह कार अब नहीं है सन उन्नीस में मेरी दीक्षा हुई वे हमारे मन की बात जान जाते थे इस विषय में मुझे कोई संदेह नहीं है एक दिन सुबह मैं उनके दर्शन के लिए मट आ गया उनके कमरे में टेबल पर बहुत से खाद्य पदार्थ रखे थे जो कोई भक्त उनके लिए लाया था और उन्हें निवेदन किया था उनमें अनेक प्रकार की मिठाइयाँ कचोरी समोसा आदि थे इन सब के बीच एक बड़ी कचोरी की ओर मेरी दृष्टि आकृष्ट हुई और यह स्वीकार करते हुए लज्जा भी हो रही था कि उसको पाने की इच्छा भी मुझ में जागी मैंने उसे तत्काल दमन कर दिया महाराज जी भक्तों के साथ बातचीत कर रहे थे मेरे मन में इच्छा उठते ही उन्होंने सेवक महाराज की ओर देखकर कहा बरेन को वह कचोरी तो दो कमरे भर भक्तों के बीच मेरी स्थिति अत्यंत सोचनीय हो गई सेवक महाराज ने उनके आदेश का पालन किया मुझे संकुचित होते देख महाराज ने हैं से कहा लो लो जाओ बाहर जाकर खा कर आओ यहाँ इतना कहना ही पर्याप्त होगा कि उन्होंने इस घटना से मेरे मन के उस समय के अंधकार को दूर कर दिया था महाराज जी कभी कभी कोई विशेष वस्तु खाने की इच्छा करते थे पर जब वह प्रस्तुत की जाती थी तो वह बहुत कम ही खाते थे नाम मात्र ही खाते थे महाराज जी आडंबर या दिखावा बिल्कुल सहन नहीं कर पाते थे उनके उपदेश भी सहज सरल थे हमें भी सरल सहज रूप से जीवन व्यतीत करने को कहते थे अधिक बकवास या बातचीत करने का निषेध करते थे अब यह थोड़ा बहुत समझ सका हूँ कि वे ऐसा निषेध क्यों करते थे उनसे प्रार्थना है कि सरल अंतःकरण से उनके उपदेशों का पालन कर सकूँ तथा सदा सर्वदा उनका स्मरण मन में बना रहे कोलकाता अप्रैल उन्नीस